मुक्त कर दिए हम लोग कितने साल उनके साथ रहे मतलब सहयोग बना तो कोई भी ज्ञानी आदमी कोई भी बड़ा आदमी उनके साथ बैठना नहीं ऐसा हम लोग क्या है बिल्कुल बाजू में बिठा के ए, और उसके पहले तो उन्हीं पलंग पे सो जाते थे हम तो है ना हम क्या मतलब सभी के साथ ऐसा तो उनका कोई भी कोई सामान उनका एक्सक्लूसिव उन्हीं का है ऐसा नहीं कोई गद्दी उनकी ऐसी नहीं है ना मेरा कमरा मेरा टॉयलेट मतलब आदमी क्या चीज़ हो सकता है एक उपयोगिता क्या बड़ी चीज़ है जो इन सामान से काफी ऊपर है और अपना जो उपयोगिता के आधार पर जीने का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में इतना संतुष्टिदायक है कि रूप पदबल धन के किसी भी प्रकार की उसको जरूरत नहीं है क्या लिया भैया थैंक यू तो अगर वो हाइट आपने देखी ही ना हो तो आपको भाषा से समझ में नहीं आ सकती इसलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन में हमेशा ऐड करता हूं कि यदि समझदारी के बाद और समझदार आदमी आपको नहीं मिलेगा हम कभी भी उसका सही मीनिंग पकड़ ही नहीं सकते ठीक है।, <coughs> है ना ये बात रेणु दीदी कहाँ गई क्या हो गया कभी आपकी भी कभी उनकी भी ठीक ठाक है चलो कोई बात मैं उन्हीं का वेट कर रहा था <coughs> तो यदि समझने के बाद हमको लगता है हम समझ गए हैं फिर हमको लगता है कि हमारे आचरण में नहीं आ रही काफ़ी दिक्कतें हैं इसका मतलब है कि और अधिक समझने की ज़रूरत है ये नहीं कि आप कुछ नहीं समझे, कुछ समझ गए हैं लेकिन कुछ समझना और बचा है मतलब कोई भी चाहत आपकी जो है यदि उसका वहाँ तक विश्लेषण आपको चाहिए जहाँ तक कि वो जीने में आ जाए उतना ही चाहिए ठीक कोई चीज़ आप चाहते हो समझ भी पा रहे हो लेकिन जी नहीं पा रहे हो का मतलब इतना सा है मैं ये नहीं मानता कि आप ऐसे करना नहीं चाहते और आपकी नियत में खोट ऐसा हम नहीं मानते हम इतने उसको देख पाए समझ पाए कि उसका और अधिक विस्तारित विवरण आपके पास नहीं पहुँचा तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रहेगी कब तक रहेगी जब तक वो समझ पूरी नहीं होगी तो समझ पूरी हो सकती है उसका मतलब ये है कि व्यवहार में घटित हो गया तो समझ पूरी तो समझना कितना व्यवहार में घटित हो जाए उतना इस प्रकार से सभी समझने का एक बिंदु को हम पहचान सकते हैं एकदम ऑब्जेक्टिवली अब हम चल सकते हैं समझ सकते हैं अब अंतहीन नहीं है ज्ञानम अनंतम से पिंड पीछे छूट गया हमारा आदर्शवाद में हमको ये कहा गया कि ज्ञानम अनंतम कितना भी समझोगे तो और समझना शेष रहता ही है अगर ऐसा ही कुछ है तो हमारे में से जो तार्किक बच्चे हैं वो तो बोलेंगे ठीक है समझने के बाद भी नहीं समझे जैसे ही रहेंगे ना तो अच्छा समझने का एक हैं कितना भी समझने के बाद वो इन्फिनिटी है तो भैया क्या करेंगे मेहनत करें खाओ भी मौज करो उससे भौतिकवाद जो शुरू हुआ विज्ञानवाद उसने कहा कि नहीं समझ सकते हैं पहली बार लोगों को विश्वास आया एक बात सुनकर भी विश्वास आने लगता है और बोले सब कुछ समझा जा सकता है सोचिए माना जाता कितने हजारों साल के बाद समझ नहीं सकते समझ नहीं सकते वाली सुन सुन के सुन सुन के है ना यहाँ एक बात बनी तो कितना साहस उनमें कितना विश्वास भरने का काम उन्होंने किया होगा तो स्टार्टिंग यहीं से कि सब कुछ समझ सकते हैं क्योंकि उसको हम समझा सकते हैं यंत्र विधि से प्रमाण विधि से जो भाषा हम प्रयोग करें करीब करीब बहुत बहुत सारी भाषा वहाँ भी ऐसी है और हर देश काल में लोग समझ सकते हैं उन्हीं उन्हीं उन्हीं की बात कर रहे हैं जो उसको हर जगह समझा जा, जा सकता है समझा जा सकता है यहाँ से शुरू करके कहानी आगे चली लेकिन किसी जगह की जगह जग जाके हटक गई क्या वो जगह बनी है ना पहले उन्होंने कहा कि ये सब व्यवस्थित है बाद में पहुँच गए किया से क्योंकि देखना जो शुरू किया सामान के साथ देखना शुरू किया सामान दिखता है पकड़ में आता है धीरे धीरे उसका अध्ययन करते हैं वो हो पाता है और हर आदमी इसको समझ सकता है लेकिन अस्तित्व पूरा सामान वर्ग नहीं है तो जब वो मुद्दे आए 1900 में जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं जो अस्तित्व से जुड़े हुए हैं आखिर विज्ञान को पढ़कर भी हम मानव को तो समझना चाहते हैं विज्ञान को पढ़कर ही अस्तित्व को समझना चाहते हैं विज्ञान को पढ़कर यही समझना चाहते हैं कि हमारे लिए जीने का सही स्वरूप क्या हो जीना क्यों जीना क्या जीना कैसे है न इन सब प्रश्नों के उत्तर की जगह में आकर फिर वहीं पहुंच गए जब छोड़िए रिलेटिविटी आ गया है ना रैंडम सब चीजें हो गया हेजनबर्ग के प्रिंसिपल आ गया वो सब आप लोग पढ़े होंगे उसके बाद ये हो गया कि विज्ञान भी अब ये कहने लगा कि कुछ भी निश्चित नहीं है तो इस प्रकार से जितने आशा से अपन विज्ञान के साथ जुड़े अट्ठारह सौ तक जाकर वहां जाके पहुंच गया कि यहां पर भी सब कुछ निश्चित नहीं है तो फिर से ये रेंडम हो गया फिर से वहीं पहुंच गया माया हो गया ये। इस विधि से दोनों जगह से अपन मुंह की खाए हुए हैं, है ना बहुत बढ़िया काम करने के बाद परिणाम तक नहीं पहुंच पाए किसी गलती नहीं निकाल रहे ये समझ में आया कि अस्तित्व तो जिस प्रकार का है जिस स्वरूप में है वो स्वरूप उजागर नहीं हो पाए ठीक क्योंकि जिज्ञासा मानव को लेकर नहीं थी देखिए इसको भी समझ लीजिए कि आखिर अनुसंधान क्यों घटित हुआ जिज्ञासाएं मानव को लेकर नहीं थी एक तरफ जिज्ञासा थी कुछ ऐसी परम शक्ति है ईश्वर उसको पहचानना है तो उसके साथ जिज्ञासा में आदमी चला तो आदमी के लायक मटेरियल उसमें से मिला नहीं पुनः उसके रिएक्शन में जब आदमी चला तो अपनी बात को ठीक से बताने के लिए कहने के लिए लॉजिक को क्रिएट करके चलने के लिए सामान के साथ चले तो सामान के बारे में बहुत सारी बातें पता चली लेकिन आदमी के बारे में कुछ हाथ में नहीं आया इस विधि से दोनों ही परंपराओं में इतना बढ़िया बढ़िया काम होते हुए भी आदमी उपयोगी काम हम कर ले जावे वो नहीं हुआ और उसी का कारण है कि कोई परंपरा हमारे में बनी नहीं है कोई परंपरा की निरंतरता नहीं है सब बदल रहे सिद्धांत हमारे हर दिन क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है तो ये नहीं कि आदमी ने काम नहीं किया ये नहीं की मेहनत नहीं हुई ये नहीं हुई कि हमारे से अच्छे लोग नहीं रहे सब लोगों ने बढ़िया काम किया उस जगह तक हम नहीं पहुंच पाए जो कि मानव को उसकी चाहत के अनुसार बता पाए क्योंकि जिज्ञासा मानव की नहीं है मानव के मुझ जुड़े से प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो कितनी छोटी सी बात से ये कार्यक्रम शुरू हुआ आपको समझ में आ सकता है नागराज जी कोई बहुत महान प्रश्न लेके चले ऐसा नहीं सिंपल सिंपल प्रश्न है ना इसी बीच में देश आजाद हो गया तो कल जो दो, दो तीन प्रश्न बताए उसमें एक प्रश्न और बढ़ गया देश आजाद होने पर क्या हुआ कि उन्होंने संविधान को पढ़ा संविधान पढ़ के उनको लगा कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है क्या नहीं लिखा है कि आदमी को जीना कैसे चाहिए इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा तो ही स्टार्टेड टू कॉन्टेक्ट एवरी सब कुछ चिट्ठी लिखी है उन्होंने जो जो लोग भी थे कि भाई इसमें राष्ट्रीय चरित्र क्या होगा एक आदमी को एक राष्ट्र में जीना कैसे चाहिए उसके बारे में तो कोई खुलासा ही नहीं है है ना अपराध संहिता संविधान बराबर एक भाग में संविधान में चाहत हम क्या चाहते हैं प्रियम में क्या लिखा हुआ यदि प्रियम पढ़ोगे तो मानव की चाहत और कुछ नहीं है वो चाहत से हम आज भी आज भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया चाहत है और चाहत के अनुसार कार्यक्रम क्या है तो अपराध को कैसे रोकना अभी तो मैचिंग ही नहीं है चाहत की पूर्ति के कार्यक्रम की जगह अपराध को कैसे रोका जाए अब ये इस प्रकार से वो एक प्रश्न और उनकी जिंदगी के साथ जुड़ गया इसको भी जोड़ लिया हमने और जो कुछ काम करने लगे तो बताते हैं कि इतनी सुंदर बात उसमें निकल के आ गई जितने के लिए वो मेहनत नहीं किए तो उससे अधिक मिल गया और अधिक मिला तो उनको उनको फिर ये समझ में आया कि ये अधिक क्यों मिल गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानव होकर पूरी मानव जाति के तरफ से उस सारी पीड़ाओं को अपने में महसूस किए वैदिक परम्परा से रहते हुए वैदिक परम्परा के साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा होता उसको अच्छे से देखे वहाँ से उसके रिएक्शन में विज्ञान परम्परा में भी गए मतलब फैक्ट्री चलाए अपना एक क्योंकि जब उनको ये प्रश्न हो गया कि ये ईश्वरी हमको सुखी दुखी करता तो हमारा क्या रोल है घर में कोई जवाब नहीं मिला उनकी शादी हो गई और इससे वो परेशान रहने लगे उनको लगा कि हमारे में ये कुछ कीड़ा घुसा हुआ है यार छोड़ो छाड़ो ये किसी पर उत्तर नहीं है तो क्यों ना अपने परिवार में भला मेरा बीबी भला और इसी में काम करें तो उससे वैदिक परम्परा से निकल के वो बिल्कुल भौतिकवादी परम्परा में गया एक कुछ व्यापार किया मैंने फैक्ट्री डाल ली का पेंसिल की और पेंसिल की फैक्ट्री डाली तो मशीन भी खुद ही ने बनाई खुद ही ने मशीन बना के खुद ही ने फैक्ट्री डाली और उस समय जिस समय वो बताते हैं कि जो फैक्ट्री पीक पे चलती थी तो उस समय उनका खर्चा था दो रुपए रोज कुछ कॉमन सेंस वो शुरू से लगाते थे दो रुपए रोज का खर्चा और दो हजार रुपये रोज की आमदनी और धीरे धीरे वो प्रश्न के कारण वापस अतरप है ना तो उनको लगा कि दो रुपए का खर्चे में दो हजार की आमदनी करने के बाद भी समाधान नहीं हो सकता इसका मतलब ये रास्ता ठीक नहीं है इस इस विधि से तो संतुष्ट नहीं हो सकते तो उस विधि से भी संतुष्ट नहीं इस विधि से भी नहीं है ना तो वापस अपना वाइंड अप करके जो भी हुआ तो ये समझ में आया कि पूरी मानव जाति का ये प्रश्न है जिज्ञासा है पीड़ा है और उसका उत्तर प्रकृति ने उनको मिला प्रकृति में मिला और पूरी मानव जाति के लिए है ना और इसी को न्याय नाम बना अगर कार्यक्रम के रूप में देखेंगे न्याय तो कार्यक्रम में न्याय यही मिला कि पूरी मानव जाति की बात उनके हाथ में आ गई उसको अब मानव जाति को लौटाना है ये न्याय की बात जैसे कोई भी अनुसंधान हुआ तो वो कोई एक आदमी के लिए थोड़ी होता है ग्रेविटी का यदि किसी का अनुसंधान हुआ तो वो अकेला थोड़ी उसको खुश होकर खा पी के चला गया है ना वो बनता ही है कि वो मानव जाति का हैंड होता है उसकी परंपरा बनती है ठीक इसी विधि से ये भी एक सहज कार्यक्रम निकल गया अब उसको लिखा गया और उसको पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और जिस तरह का भी जो भी संकट जो भी मानसिकता लोगों की है उनकी मानसिकताओं को रीड करके मतलब किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है उसको सब डेवलप करके ये काम ये हुआ जिस कड़ी में आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो अपने आप में देखेंगे तो पूरा न्याय का कार्यक्रम है काय का कार्यक्रम मानव जाति की एक चीज़ आपके हाथ लगी है ना हम को लोग बोलते हैं आप क्यों करते हैं काम आपको क्या क्या करना है आपको क्या मिलने वाला है हमको भी लगता है कि मानव जाति की एक अनमोल वस्तु अगर मानव के पास आई और उससे वह वो, वो संतुष्ट होते हैं इसको समझ के हम संतुष्ट होते हैं जीने से हमारे में भी संतुष्टि का फैलाव होता है तो क्यों ना ये मानव जाति तक पहुँचे हम भी उसी कड़ी में हैं आप भी उसी कड़ी में आप सब ऐसे जीकर हम सब ऐसे जीकर ही इसको मानव जाति में ले जा रहे हैं मानव जाति में ले जाने का मतलब प्रचार प्रसार नहीं है अब विधि क्या बनी समझना जीना समझाना तो समझ गए जी लिए तो न्याय हो गया जी लिए और समझा पाए तो न्याय हुआ समझ गए नहीं समझे नहीं जिए तो अन्याय हुआ समझ गए और जीना नहीं होता ऐसा होता नहीं है लेकिन टेक्निकल अगर बोलेंगे समझ गए और नहीं जिए तो अन्याय हो गया विच इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग समझ में आने पर जीना होता ही इस विधि से ये पूरे कार्यक्रम को देखना हमको शुरू करना चाहिए आप विकल्प में तो देखने का नजरिया क्या हो इस पूरी बात को देखने का विकल्प चाहिए तो ये सल्ट, इस दृष्टिकोण से देखा जाए ठीक होगी बात तो मानव में जो श्रेष्ठताओं की बात है फाइनली तो जो भैया ने प्रश्न किया कि मानव में श्रेष्ठताओं को कैसे पहचाने समस्त ज्ञान होने के बाद भी क्या है ना परम्परा में वो जाने पर क्या होने वाला है दो ही मुद्दे हैं कि मानव में श्रेष्ठताओं को किस प्रकार देखा जाए और अपने तन मन धन का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए दो ही तो मुद्दे हैं मतलब श्रेष्ठताओं को देखना मतलब हमारे लिए लक्ष्य का निर्धारण हुआ और ऐसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब हमारे जो तन मन धन का सदुपयोग किस प्रकार होगा इसको ठीक से समझने के बाद कुल मुद्दे इतने हैं ठीक तो सुबह से हम लोग बात करें कि आदर्शवादी विधि में एक एक श्रेष्ठ मानव का क्या पहचान होता है जो कि है ना भौतिकवादी में एक अलग तरीके से होता है और दोनों ही दोनों ही देखेंगे तो निरापद नहीं है निरापद मतलब आ, उनमें दिक्कतें खुद में बिल्टिन है।, है ना इनमें दिक्कतें बिल्टिन है जैसे अगर हमको आगे बढ़ना है तो आगे और पीछे के साथ ये झंझट बनाई रहने वाला है तो समस्याग्रस्त है ये भी समस्याग्रस्त है ये भी समस्याग्रस्त है दोनों को देखेंगे तो दोनों समस्या से मुक्त अपने को दिखाई नहीं देते ऐसा ठीक है कि नहीं तो चूंकि अस्तित्व को उस प्रकार से देखा गया तो जिंदगी उस प्रकार से देखी गई देखने में दोष हो गया तो जीने में दोष आ गया जब तक देखना बराबर समझने को बदलेंगे नहीं तब तक इन दोष से मुक्ति होना संभव है ही नहीं आइए दीदी कोई बात नहीं मैं तो खुश हुआ कि आप जल्दी ठीक होगी यहाँ आ जाइए यहाँ आ जाइए दीदी यहाँ पापा जी तो अच्छा तो क्या निकल गया अभी समझ में आया कि कल जो कहा था कि जिस विचार की खिड़की से हम देख रहे हैं उसमें अधूरापन है तो चीजें उससे बिगड़ बिगड़ के चल रही हैं फिर उसमें उसको ठीक करने की ताकत है ही नहीं ठीक है ना बात तो अभी हमने देखा कि मानव में जो श्रेष्ठता है सस्तित्वी विधि से देखे हैं तो पहला मुद्दा निकल गया है स्वयं में विश्वास जिसका अभी अगर विकल्प देखेंगे तो किसका विकल्प है? अहंकार का विकल्प है। आज जैसा भी हम जी रहे हैं जीते हैं उसमें मैंने कहा कि रूपज बल धन में यदि आगे हो गए तो तुरंत अहंकार और सफल होने पर अहंकार असफल होने में निराशा कुंठा तो ऐसे निराशाओं और अहंकारों के बीच में अपनी ज़िंदगी चल रही ऐसा है या नहीं है कोई समय हमने अपने को मान लिया कि हम इसमें बहुत कम हैं भाई तो वो उसी को हमने श्रेष्ठ माना है ना मान लो हमने कि जिनके साथ काम करो हमने देखा यार हमारे पास पैसा नहीं है शायद हम पैसे में कम हैं तो अपने आप ही जो किसी को श्रेष्ठ माना पैसे वाले को तभी तो अपने में देख रहे हैं कि पैसा कम है और उसके लिए हम उस समय निराशा है है ना और किसी का सहयोग मिला नहीं मिला जो भी हुआ किसी भी प्रकार से हम चले और एक समय हो गया तो तुरंत अहंकार लेकिन कितना ही बड़ा पैसे हो जाओ उसके आगे बड़ा वाला पैसा वाला रखे रहता है तो तमाम अहंकार होने के बाद भी कोई ना कोई आपका पिताजी मिलता रहता है तो ये एक ही चट्टे एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू टाइप होता रहता है किसी के सामने क्रूर हो जाते हैं किसी के सामने दीन होते रहते हैं इस प्रकार से दीनता क्रूरता के बीच में चलता रहता है है ना? तो अहंकार को अगर ठीक ठीक समझ ले तो क्या समझ में आ गया <coughs> ये दोनों ही विधि में आप देखेंगे यहां पर भी बड़े बड़े त्यागी बड़ा बड़ा गुस्सा जी खूब है ना जितना उन्होंने अपने आप में त्याग किया उतना आवेश भरा हुआ है क्योंकि सफल हो गया तुम क्या त्याग करोगे हमने इतना त्याग किया हुआ है, है ना अगर सच्ची बात कहो तो हम अगर जितना इतिहास पढ़े कड़ी हुई बात भी सुने तो यही समझ में आता है कि हम तो हमारे देवताओं से भी घबराते हैं पूजा करते लोग इतने डरे डरे करते हैं कि देवता नाराज ना हो जाए और ऋषि मुनि के जो तो नाक पे श्राप भी बैठा रहता है जा पत्थर का हो जा पत्थर का हो गया लो क्या गलती करती बस थोड़ा सा वो झुक के नहीं चले है ना तब तो ये क्या कह रहे हैं हम तो दिखता ही है कि कहीं नहीं कहीं इस अहंकार को यहां पर विश्वास बना के चले कर सकते हो अभी जितना मोटिवेशनल ट्रेनिंग है वो क्या है तुम भी कर सकते हो अरे साहब बोलो तुम कुछ समझो नहीं कुछ नहीं कर पाओगे रोने गाने के अलावा कर सकते हो तुम भी क्यों नहीं कर सकते है? मेहनत करो एक बार सारी शिक्षा अहंकार को जन्म दे रही है अहंकार की ओर ले जा रही है इससे अपेक्षित तो नहीं था लेकिन हुआ यही है हम्म, तो एक मिनट, माइक। जी सो भैया जैसे जो अहंकार है ये अहंकार शिक्षा के माध्यम से आ रहा है अभी के विचार के अंदर या ये इंटरेंसिक है ह्यूमन के अंदर में ये चीज़ बहुत अच्छी बात अब जैसे अहंकार अगर इंट्रेंसिक है जिस भी विद्या से जैसे आ रहा है जैसे मान लीजिए अगर हम जीवन विद्या के अंदर भी है तो आई एम ऑल्सो बिन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल कहीं एक वो अपने आप में अहंकार का रूप तो नहीं है या अगर और भी लोग इस जीवन विद्या के अंदर अलग अलग स्टेज पर होंगे जिसे त्याग के आपने बात करी सो so, कोई एक व्यक्ति जिसने इसको काफ़ी आगे तक स्टेज पर ले जा चुका है तो मतलब मैं आप हो सकता है क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही हो हाँ आपकी बात मेरे से जुड़ी हुई है चिंता मत करो आप <laughs> <laughs> <réalité> देखो ये पूरा कार्यक्रम अपनी जांच कराने का है तो जो आप कहने से शर्मा शर्माओगे मैं ही कह देता हूं है ना देखिए अहंकार क्या चीज है और अहंकार से मुक्ति क्या है अहंकार का मूल अगर अगर हम देखने जाएंगे तो यही समझ में आता है कि मैं कुछ ऐसा कर लिया जो सब नहीं कर सकते तो अहंकार तो विशेषता के साथ विशेषज्ञता के साथ मानव जाति से भिन्नता के स्वरूप में अपने को पहचानने का नाम होता है अहंकार तो मैं ऐसा कुछ कर लिया कि वो किसी भी कारण से कोई परिस्थिति में कोई स्थिति में हर सब लोग नहीं कर सकते है ना तो ये हो गया अहंकार ठीक इसका इसका विलय क्या हो कहाँ जाके हुआ इसका विलय श्रेष्ठता में हुआ श्रेष्ठता का मतलब क्या हुआ मैं जो वो कर पाना जो हर आदमी कर सकता है आवाज तो दोनों की एक जैसी नजर आती है एक स्वयं में विश्वास में आदमी भी ऐसी बात करता है हाँ हम कर सकते हैं कर रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया है ना तो वो हमको लगता है ये तो अहंकार की भाषा है मैं कुछ नहीं किया जी वो तो सब यू नो दैट टच मैं कुछ नहीं किया है ना ऐसा बात सुनने का हमको आदत है अहंकार मुक्त आदमी ऐसा उम्मीद करते हैं हम हमारा ट्रेनिंग वैसा है ठीक ट्रेनिंग इस प्रकार से <clears throat> अब उसमें वस्तु रूप में देखेंगे तो ऐसा कुछ में किया जो मेरी सफलता है जिसको हर आदमी कर सकता है तो भी आवाज वैसी दमदार ही है लेकिन यह हर आदमी कर सकता है आप भी कर सकते हैं तो मानव मानव जाति के साथ जुड़ने का कार्यक्रम बना तभी जाकर अहंकार विलय हुआ ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक आदमी करे और जो करने लायक है और एक आदमी करे और दूसरा ना कर सके ऐसी कोई वस्तु नहीं होती क्योंकि मानव मौलिक मानव में मौलिकता है ये श्रेष्ठताओं को हम देख रहे हैं है ना ये मौलिक श्रेष्ठता है हर आदमी स्वयं में विश्वासपूर्वक जी सकता है जीना तो चाहते ही है अभी भी सब जीना चाहते हैं जी नहीं पा रहे इतने ही सब संकट है के तो जी जी जीना चाहते हैं समझ में आने पर जी सकते हैं हमको समझ में आ गया अगर हम विश्वासपूर्वक जीते हैं तो आप भी विश्वासपूर्वक जी सकते हैं ठीक तो ध्वनि पर न जाते हुए इसके भाव को समझने की जगह में आते हैं तो जहां पर जुड़ने का स्वरूप बनता है वहां पर अहंकार नहीं है अगर एक आदमी एक परिवार के साथ जुड़ पा रहा है तो इसको अहंकार बोलोगे एक परिवार कई परिवारों के साथ जुड़ पाता है तो उसको अहंकार बोलेंगे एक है ना अनेक परिवार फिर मिलकर समाज के साथ राष्ट्र के साथ जुड़ने के बाद बनती है ये अहंकार नहीं है ये विश्वास ही है इसीलिए जो सिननेम्स हैं मतलब अगर देखा जाए प्रैक्टिकली अभी विश्वास जिसको बोल रहे हैं वो है अभी ऐसा ही है तो जब पहली बार स्वयं में विश्वास की ध्वनि सुनते हैं तो हमको अहंकार जैसी दिखाई देती है हो सकता है ठीक <kuh> है ना अगर अहंकार होता है तो तुरंत दुख होता है उस, वो तो बना ही हुआ है अधिमूल्यन किया कि नियम तो नियम ही है अहंकार का मतलब अधिमूल्यन अपना अधिमूल्यन कर लिए प्रकृति में उसका पेमेंट तुरंत है प्रकृति में कोई देर नहीं है अधिमूल्यन किए तुरंत पेमेंट मिला तुरंत अवमूल्यन किए तुरंत पेमेंट किया मिला आपको पता चलता है अधिमूल्यन पूर्वक हम दुखी रहते हैं दूसरों को दुखी करते हैं है ना अवमूल्यन पूर्वक जो है हम अपने को दुखी पहले करते हैं फिर भी बाद में दूसरों को भी दुखी करते हैं अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त होने के लिए ये जरूरी है कि विश्वास को ठीक ठीक पहचाना जाता है अविश्वास क्या चीज़ है उसको समझ लेंगे तो अहंकार से विश्वास की तरफ जा सकते हैं है ना क्योंकि अभी तक आप जो कुछ भी किए हो ये ठीक से पहले पहचान हो जरूरी है हम विश्वास पूर्वक नहीं किए हैं हम अहंकार पूर्क किए हैं बचपन में किसी ने कोई बोल दिया जा तो कुछ ये नहीं कर सकता हमको ऐसे कैसे बोल दिया तो उसको हमने करके दिखाया वो मर गया देखने वाला तो आप उसको दिखाई रहे अभी तक ऐसा होता कि नहीं था उसको पता भी नहीं होता है कि आप उसको दिखा रहे थे है ना मैं तो जिंदगी में जो कुछ सीखा अहंकार पूर्वक ही सीखा था इवन हमने ये सेंटर डाला यहां तक भी अहंकार ही था जब सेंटर डल गया उसके बाद चलाने लगे तो चलता नहीं क्योंकि अगर अहंकार होगा तो जुड़ता नहीं है जुड़ता है नहीं है तो आगे काम नहीं पड़ता आप हो तो सेंटर खोलना क्या बड़ी बात ठीक है ना जी पीछे बेटा पीछे भैया अहंकार होने के बाद भी अगर क्योंकि लैंग्वेज में हम लोग इतने डेवलप हो गए कि उसके बाद भी कई लोग जुड़ते हैं और जुड़े ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक मतलब किसी आदमी को अहंकार है किसी चीज़ का कि वो स्किल्ड है किसी चीज़ में लेकिन उससे लोग एक बात मैं समझ गया आपकी बात कि हम जुड़ लेते हैं किसी और विधि से मुख्य बात तो ये है अब इसका एग्ज़ाम जुड़ना भर नहीं है जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि आपके साथ चल के एक आदमी में उसमें भी स्वयं में विश्वास आया या नहीं आया तो व्हाट हैव यू डिलीवर्ड है ना एक्चुअली वो आपका इंडिकेशन है कि आपके पास क्या था आप आपसे जो डिलीवरी किया वो प्रमाण है कि आपके पास क्या था हो सकता है आपके पास जो हो वो आपको ठीक से अभी पह, पहचान में नहीं आ रहा है लेकिन ये जो दूसरा मानव है ना उसके साथ अपना जुगाड़ बहुत बढ़िया बना संबंध का मतलब इतना है कि आपसे जो डिलीवर हुआ जो वहाँ पहुँचा उसको वापस री एग्जामिन कर लो तो पता चलेगा कि ये डिलीवर हुआ भी यही पहुंचा है तो इसका मतलब यही था हमारे पास जिसके पास जो होता है वही बटता है फॉर्मूला है तो बटने के बाद किसके पास क्या पहुंचा है अगर आपको लगता है कि हमने भाषा विदेश जोड़ लिया क्योंकि है दुनिया में आप लॉन्ग टर्म कोई लालच दे देते हो लॉन्ग टर्म लालच और अच्छी भाषा को बना रखते हो बातें यही कर सकते हो लालच को बढ़ा दे सकते हो है ना तो वो जुड़ ही सकता है जुड़ने के तो आदमी जुड़ना ही चाहता कहीं कही ना कहीं तो अच्छी भाषा लॉन्ग टर्म लालच तो जुड़ा तो लालच से फाइनली पता लंबे समय में चलेगा कि क्या हुआ तो डाउट ठीक है <coughs> तो क्या डिलीवर हुआ वो आपके पास है दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पूरे कार्यक्रम में क्या अच्छी बात है कि इसके साथ जो भाषा का संयोग बना हुआ जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो भाषा अपने आप में तार्किक है है ना तो ये इस तर्कपूर्ण भाषा को आप प्रस्तुत करते जाओ और उसको आप बेकूफ बनाने की सोचो वो होता नहीं है वो होता नहीं है थोड़ी देर में उस भाषा से तो वही मीनिंग जाने लगता है उसको जो तो जाना चाहिए और आपके आचरण पर डाउट होने लगता है तो मैं तो बोलता हूँ कि इसमें चालाक्य बदमाशी कार्यक्रम खत्म हो गया क्योंकि ये भाषा बोलकर आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते थोड़े दिन कर सकते हो कोई एक आदमी को कर सकते हो लेकिन अपने आप ही इसमें इतने सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं क्योंकि तार्किक पूरी भाषा आ गई है लॉजिकल सेट है पूरा तो उसमें अपने आप ही सामने सुनने वाले को भी एक इंडिकेशन होने लगता है इसीलिए मैंने कहा कि ये तो पूरा कार्यक्रम हमारे अपनी जाँच कराने का है एक परिवार यहाँ पर हम रहने लगे एक परिवार और आ गया तो हमारी जाँच ज़्यादा बढ़ी दस हो गए तो हमारा जांच दस जगह से हो रही है पच्चीस हो गए तो पच्चीस जगह से हमारी जांच हो रही है हर दिशा काल कौन से जांच चल रही है सोते जगते उठते बैठते बात करते समय ये क्यों किया वो क्यों किया सब लोग जांच ही कर रहे हैं बोलते मेरे को नहीं तो ये उनका सम्मान है ना कृतज्ञता है लेकिन लेकिन हमको पता है कि जाँचने के टूल ही हम यहीं से दे रहे हैं ये और जाँच अभी इतनी सारी अहंकार की बात करके हो सकता है कि मेरा अहंकार पुष्ट होकर कितना अच्छा बताया मैंने लेकिन आपके पास तो टूल आ गया ना कि आप खुद ही आप जांच करोगे अहंकार मेरे में है कि नहीं पहला टेस्ट तो आपको मेरे में लगाना है ये हमको बहुत स्पष्ट है कहा लगाओगे आप पहला टेस्ट भाई कोई एक डांसर बोले देखो डांस की ये स्टेप होती तो आप क्या बोले करके दिखा ऐसे नहीं होता ऐसे होता है ये विधि है अभी को समझ में आएगा इसमें कोई आपका गलत प्रवृत्ति थोड़ी है ऐसे होता ही है इसीलिए समझाने में जीना इसमें अनिवार्य है अभी ये जो भाई ने किया बहुत अच्छी बात किया आपने कुछ समझा दो दिया हो सकता है अच्छी भाषा बना दिया तो एक ऐसा लगने लगा कि कुछ हो रहा है क्योंकि हम लोग अच्छी भाषा से मोटिवेटेड होते ही हैं। अभी हमारा अभ्यास भाषा को देखने का अधिक अब देखने का विकल्प चाहिए इस मुद्दे पर तो भाषा की जगह भाषा के साथ आचरण को जोड़ना अनिवार्य आप खुद जोड़िए आपको बहुत चीजें साफ हो जाएगी है ना ठीक <coughs> जैसे यहां पे कहा जा रहा है कि श्रम से समृद्धि तो आप आप आचरण को जोड़कर देखिए मेरे आचरण में जोड़ के देखिए अपने आचरण में जोड़ के देखिए यदि मैं अभी भी ब्याज से कमा के खा रहा हूं तो अब आपके साथ आपको पता चल गया क्या, क्या ये आचरण प्रमाण नहीं है इसके साथ है ना हम तो ब्याज ही खा रहे हैं और ज्ञान पूरा दे रहे हैं क्या ज्ञान दे रहे हैं? श्रम से समृद्धि है खानदानी बिजनेस अपना ब्याज खाने का वो यथावत चल रहा है ठीक अभी क्या होगा या तो मेरे को भाषा बदलना पड़ेगी फिर आप पूछोगे कभी पूछ लिया तो मेरे को कुछ और भाषा लगाना पड़ेगी बीच में एक लगाना पड़ेगा पैकेज है ना जो यहाँ से नहीं है दर्शन से नहीं है सस्ते से नहीं अब हमारी हमारी गलती को छुपाने के लिए लगाएंगे आप उससे भी सहमत हो गए तो कुछ दिन हमारे साथ डोलेंगे इसलिए पूरी बातचीत का पूरी बातचीत का प्रमाण जो है वो आचरण है भाषा का भी प्रमाण आचरण है अगर इसको इस शिविर में घूटा ढोक देते हो कि आचरण प्रमाण है अब ये मत सोचिए कि आप कैसे इसको कर पाएंगे अभी मत सोचिए लेकिन अभी सोचने में पूरी उदारता लाइए कि जो भी कोई बात है मगर भाषा में कही जा रही है उसका प्रमाण आचरण है ये ठीक से समझ में आने के बाद तो अब रूप पद बंधन में क्योंकि रूप में कोई दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं तो रूप के आधार पर पहचान होने से एक मिनट जरा इसको पूरा कर लेते हैं रूप के आधार पर पहचान होने से अधि मूल्य अवमूल्यन में जाएंगे ही क्योंकि किसी भी दो आदमी के रूप कभी भी समान नहीं हो सकते रूप भी नेचुरल चीजें हैं लेकिन रूप के आधार पर मेरी पहचान होगी तो अहंकारी बनेगा कारण क्योंकि रूप में कोई भी दो मानव समान नहीं हो सकते और उसमें कोई अच्छा बुरा होता नहीं है हमारी मान्यता है हमारी मान्यता है माइक बंद कर लीजिए भाई अभी है ना हमारी मान्यता है हमारे यहाँ की मिस इंडिया को हम मिस इंडिया मान सकते हैं लेकिन युगांडा की मिस इंडिया को अगर फोटो देख लो तो जो बच्चों को कहानी सुनाते भूतनी की मिस इंडिया का सॉरी मिस युगांडा बच्चों को जो भूतनी कहानी सुनाते थे उसको फोटो मिल गया अपने को इसका मतलब रूप में कोई मौलिकता नहीं है रूप में कोई मौलिकता नहीं है उसमें कोई श्रेष्ठता होती नहीं आप मानते हो कि ऐसा चेहरा अच्छा होता वो कुछ अलग चेहरा अच्छा मानते हैं इसीलिए इसमें हमेशा झंझट होने वाली जिसमें जिसमें मौलिकता ही नहीं है उसको आप पाकर है ना वो श्रेष्ठता बनी नहीं सकती और आप में भी रूप है जो निरंतर नहीं रहता है कल जैसा रूप था आज वैसा नहीं है दीदी कल जैसा था वैसा आज नहीं है और आज जैसा वैसा कल नहीं रहने वाला आप क्या कर लो लो कर लो जो करना हो कोई सा भी क्रीम लगा लो कोई सा भी तेल ले जाओ चाहे यहां नीचे ब्राह्मी आंवला तेल बना वो भी ले जाओ कुछ नहीं होने वाला वैसा रहने ही वाला नहीं क्योंकि उसकी निरंतरता नहीं है ठीक इसी प्रकार से इन सभी को देखेंगे तो ये तुलनात्मक है तो तुलनात्मकता आपस में कंपिटेटिवनेस में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा तो मानव को पहले हमने क्या करेगा आदमी कोई गलती कर रहा है ऐसा नहीं मानव का शरीर ही माने दिखता तो वही हाड़मास ही दिखता है तो शरीर मूलक कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने जब मानव को पहचानना शुरू किया तो उसमें सारा तुलनात्मक ढांचे निकल के आए और उसकी पहचान से अपनी पहचान जोड़ने के आधार पर क्या निकल के आया कहीं ना कहीं कम्पिटेटिव आ गया तो मैं कुछ पा गया वो आप नहीं पा सकते यार कोई किसी के माता पिता की नाक अच्छी थी या नहीं थी दोनों के मिलकर हमारी को नाक अच्छी हो गई अब आप क्या कर लोगे उसमें है ना अब तो नाक पे पूरी दुनिया चल रही है किसी की नाक सही नहीं तो कितने है तो कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको ठीक कराने पड़ती है क्योंकि पूरी जिंदगी इस पे डिपेंड करी नाक के ऊपर तो कितना कितना उथला ये ये है। नाक नाक अपने आप में वास्तविकता है उसका कोई और उपयोगिता है वो हमको समझ में नहीं आई नाक की उपयोगिता कुछ और है अभी कहीं और चला गया हो ये भैया बोलने लगे चश्मा टिकाने के लिए है ना कोई बोले रगड़ने के लिए कोई बोले तो ये समझ में आ जाए <laughs> तो रूप पद बधन अपने आप में मौलिक नहीं है परिवर्तनशील है क्योंकि ये जड़ प्रकृति की चीज है इसी के आधार पर पूरे मानव और पूरी मानव जाति को डिफाइन करने का काम हम जो कर देते हैं है ना वहीं से सारा संकट बन गया ये कंपिटेटिव हो गया ये इसमें संघर्ष हो गया इसमें कहीं नहीं कहीं देखेंगे तो पूरा का पूरा मामला है ना तनाव में आने वाला है संघर्ष में आ गया किसी को कुछ मिल गया और दूसरे को मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना इस प्रकार से ये सारे अहंकार के कारण बने तो अब स्वयं में विश्वास क्या है इसको समझ लेते हैं इसके बीच में कोई प्रश्न आपका था वो पूरा कर लेते हैं। जी हम लोग पिछले टाइम आए थे तो खेत साइड भ्रमण कर रहे थे जी उस समय एक भैया जी मिले तो उनसे बात हुई तो वो बोल रहे थे कि वो दो साल पहले यहाँ रहते थे जी और दो साल बाद अब नहीं रहते अब फिर से वो अपना काम करते है जो पेंटिंग का कर रहे थे तो क्या उनको जीना समझ नहीं आया वो समझ नहीं पाया मैं कौन व्यक्ति है हमको पता नहीं एक आलू की पेंटिंग का काम करते वो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है एक मनोज नाम का जरूर वर्षा जी की फैक्ट्री में नौकर था वो पेंटिंग करता था उसी की बात होगी याद नहीं होता अच्छे से वही हो सकता उसका हमको हम कोई जवाब दो, दो साल तक रहे बोले। दो साल तक यहाँ भैया दस साल ले लो हमें तो याद नहीं आता ऐसा कोई आदमी हो ऐसा कोई आदमी हो ऐसा हमको याद नहीं आता लेकिन सच्चाई क्या है बता देते हैं। आप दस साल ले लो सो साल से तो रह रहे हजार साल से आदमी धरती पर रह रहे समझने से समाधान खाली जगह बदलने से समाधान नहीं है ना जगह बदलना क्यों आवश्यक हो गया जैसे वो अभी ये लोग भाई लोग आए हमारे ये पिछले शिविर में आए अभी एक महीने के लिए बच्चों को यहाँ रख रहे हैं तो जगह बदलने से समाधान क्या चीज हो सकता है नहीं हो सकता है खाली जगह बदलने से वातावरण बदला तो वातावरण यदि सार्थक हो गया तो छोटे बच्चों में ज्यादा काम करता है जितने बड़े हैं उस पर उसने कम काम करता है वो बुजुर्ग भी बिल्कुल काम नहीं करता है कई सारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं हमारे वो देखो एक बुजुर्ग ज्यादा बैठे हमारे पीछे वो बोलते हैं यहाँ क्या हो रहा है कुछ खास नहीं हो रहा है तो वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ेगा अब अब उनकी उम्र आ गई उनकी उम्र क्या हो गई वातावरण को प्रभावित करने की है ना वातावरण को प्रभावित करने की उम्र है अब उसमें उस उम्र में, में वातावरण का प्रभाव उन पर कितना पड़ेगा पड़ जाए तो बड़ी कृपाए उनकी पुण्यशीलता है मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है उनका ही पुण्य होगा तो पड़ जाएगा तो ये समझ में आ जाए कि ये सब ये सब जो कार्यक्रम क्या है एक प्रकार का वातावरण है और उस वातावरण में छोटे बच्चों से अगर शुरू करते हैं तो उनका ग्रोथ तेजी से होता है आपकी उम्र में कोई आदमी आएगा तो आपकी उम्र में आदमी का समझने से समझ में आएगा ना वातावरण खाली सहयोगी हो सकता है समझने के लिए आओ सर और समझकर जीने के लिए आओ सर आप जैसा कोई एक आदमी आ जाए और वो उसको ना समझना हो यहाँ पे और ना ही वो किसी कार्यक्रम में शामिल हो कोई कोई लोग हैं अभी कमरे में पड़ रहे थे वो तो उसका कुछ नहीं कर सकते अपन अपना कोई दबाव नहीं उसका कोई कोई आग्रह भी नहीं भाई स्वतंत्रता है तो ये मानना है कि लाल गेट के अंदर आ गए तो बदल जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है ना उसके लिए आपकी तरफ से भी जो एफर्ट है जैसे यहीं पर आप आए हो और आप बोलो के साथ मैं तो तीन तीन मैंने विकल्प शुरू कर लिए क्या समझ में आया मेरे को तो भैया आपने क्या किया अपना अपना इन्वॉलमेंट भी ज़रूरी है और इधर से भी जरूरी है हाँ ये हो कि यहाँ पर यहाँ से कुछ कहा जाए किसी को समझ में नहीं तो मेरी गलती आदों को भी समझ में आ जाए तो फिर आदों को सोच लेना चाहिए कि उनकी भी गलती हो सकती है तो इतनी कम अपेक्षा लेके अपन चलते हैं ठीक तो कोई आदमी कई लोग पूछते हैं, यहां कोई परिवार आया तो गया तो नहीं तो क्या हमने गारंटी बांट दिया था लिख के उसको <laughs> हम तो कहते हैं, चले जाओ भैया आपने गलती करी थी आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप जाओ ये उस प्रकार का कोई नहीं है यह कोई लुभावाना कार्यक्रम नहीं है समझना जीना समझाना सीखना करना सिखाना इसमें आपका भी एक इन्वॉल्वमेंट अभी तीन बजे सत्र शुरू हुआ आप आए तभी तो बात हो रही है है ना फिर आप आओ नहीं तो क्या आपके वहाँ बेडरूम में जा उठा के लाएंगे ठीक है ना वो तो हम करते ही नहीं हैं आप खाओ कई लोग आते हैं परिचय शिविर में उसका नाम ही हमने रखा उत्सव शिविर बहुत सारे लोग अपने बीवी बच्चे लेके है ना अभी छुट्टी मनाने आते हैं उसमें से कोई एक दो भी समझने को मिल गया तो हम तो तैयार हैं उसके लिए ठीक कई सारे वहाँ बाहर ही रहते हैं किचन के आसपास घूमते रहते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा कोई को ये वादा भी नहीं है कि आप आ गए तो समझ में आ जाएगा मन लगाओगे ठीक से प्रश्न पूछोगे ठीक से उस अपनी कल्पनाशीलता को मेरी बातचीत के साथ जोड़ोगे ठीक से अभ्यास करोगे ठीक से काम करोगे ठीक से अपने को लगाओगे उसके परिणाम को ठीक ठीक मूल्यांकन करना सीखोगे तो कोई बात हाथ में आने वाली है, है ना तो हम तो पचास परसेंट परिणाम लेके चलने वाले लोग हैं नाइन्टी फाइव परिणाम आ रहे तो हम तो खुश हैं और हमको लगता है अभी भी हमारा अधिमूल्यन है अभी दो चार परिवार और टपकने वाले हैं टपकने वाले टपकेंगे ना किसी ने कुछ सुना उसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया है ना हम बोलते हैं आओ देखो समझो और महीने दो महीने रहो देखो कि क्या हो रहा है ठीक है ना वो बात आपको बोलने से जो अच्छी लग रही है वो जीने में भी अच्छी लग जाए तो उसके साथ काम करो ठीक है ना तो कोई परिवार जा ही सकता है स्वतंत्रता से आया स्वतंत्रतापूर्वक रहना और स्वतंत्रतापूर्वक जाना यही खुशहाली है कि नहीं तो देखो आपने कोई नाम लिया हम को नाम याद नहीं आया कितना अच्छा हो गया इसका मतलब उससे हमारा कोई विवाद नहीं हुआ ना स्वतंत्रता पूर्वक आना रहना और जाना क्या दिक्कत है जाना तो सब सबको एक दिन उसमें <laughs> क्या है उसमें क्या दिक्कत है ये ठीक है ना <clears throat> अभी ये विश्वास क्या है और ये विश्वास की यात्रा कैसे होती है इसी पर हम लोग पूरी बात करेंगे क्या है विश्वास कैसे उस विश्वास से संपन्न हो सकते हैं कैसे हम विश्वासपूर्वक जी सकते हैं ठीक अहंकार में सफलता से अहंकार रूप पद, बल, धन से सफलता से अहंकार विश्वास का भी ऐसा कोई आधार है उन आधार के साथ चलेंगे तो अहंकार से मुक्त होकर विश्वासपूर्वक जीने की जगह में पड़ते हैं उसका प्रमाण ही है स्नेहपूर्वक जीते हैं अहंकार में स्नेह नहीं है अहंकार में सम्मान नहीं है अहंकार में विश्वास नहीं है इनका अभाव ही अहंकार है ठीक है ये बात नहीं है इसलिए अहंकार है।, है इसलिए विश्वास है क्या मतलब क्या निकला इसका समझ में क्या आया और अहंकार है इसलिए विश्वास नहीं हुआ <laughs> दोनों बात सुनने में ठीक लग रही ना अभी समझ में नहीं आया है फटाफट भट जाओ चाय पी के जल्दी आओ